वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है ब्राह्मणों भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया यह सब में उत्तम सब पापों का नाश करने वाला पवित्र धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है कोड़ा दित्त की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओड देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश और आत्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध दान विवाह यज्ञ अथवा आचारी कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम हैं वे षटकर्म पारायण वेदों के पारंगत विद्वान इतिहास वेत्ता पुराणार्थ विसारद सर्वशास्त्र कुशल यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं वे स्त्री पुरुष और धन से संपन्नदानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभोषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं वहां क्षत्रिय आदि अन्य तीन वर्णों के लोग भी परम संयमी स्वकर्म पारायण शांत और धार्मिक होते हैं उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोड़ादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है मुनियों ने कहा सुरश्रेष्ठ पूर्वोक्त ओड़्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है जहां भगवान भास्कर निवास करते हैं उसका वर्णन कीजिए इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी बोले मुनि मरो लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है वह सब ओर बालुका रास से आच्छादित है उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा अशोक मौल सिरी करवीर कनेर गुलाब नाग केसर ताड़ सुपारी नारियल खकयथ और अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं वहां भगवान सूर्य का पूर्ण क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है उसका विस्तार सब ओर से एक योजन से अधिक है वहां सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं वे कोणादित्य के नाम से दखत एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं वहां माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करें फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त हो सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करें देवता ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करें तत्पश्चात जल से बाहर आकर दो स्वच्छ वस्त्र धारण करें फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाएं जो केसर युक्त और गोलाकार हो उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो फिर तिल चावल जल लाल चंदन लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दें तांबे का बर्तन न मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढक कर रखें इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्म स्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान कोनों के दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत विमल सार आराध्य परम और सुख रूप सूर्य देव का पूजन करें इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्य देव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें तत्पश्चात हाथों से सुमुख संपुट आदि मुद्राएं दिखाएं फिर देवताओं का स्नान आदि कराकर एकाग्रचित्त हो इस प्रकार ध्यान करें भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान हैं उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है उनके दो भुजाएं हैं उनका वस्त्र कमल के समान लाल है वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं उनका रूप सुंदर है वे वर देने वाले शांत एवं प्रभा पुंज से देदीप्यमान हैं तदंतर उदय काल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र लें उसे सिर के पास लगाएं और पृथ्वी पर घुटने टेककर मौन हो एकाग्र चित्त से त्रयक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भाव युक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दें क्योंकि भगवान सूर्य भक्त के द्वारा ही वश में होते हैं अग्नि नैऋत्य वायव्य एवं ईशान कोण मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय सिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र की पूजा करें फिर अर्घ दें गंध धूप दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप स्तुति नमस्कार तथा मुद्रा करके भगवान का विसर्जन करें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश बिहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वे सुख के भागी होते हैं जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाए तब तक श्री विष्णु शंकर तथा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्र चित्त हो सूर्य को अर्घ देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ दें उन्हें प्रणाम करें फिर हाथ में फूल लेकर मौन हो सूर्य के मंदिर में जाएं मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोड़ादित्य की तीन बार परिक्रमा करें और अत्यंत भक्ति भाव के साथ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य शाष्टांग प्रणाम जय जयकार तथा स्तोत्रों द्वारा उनकी पूजा करें इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मندत जगदीश्वर सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है इतना ही नहीं वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की सात-सात पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सुरे के लोक में जाता है उस समय गंधर्वगण उसका यशोगान करते हैं वहां एक कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पूर्ण क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान स्वधर्म परायण एवं पवित्र ब्राह्मण होता है